श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट खंड ख परिच्छेद एक श्री रामकृष्ण तथा नरेंद्र स्वामी विवेकानन्द अमेरिका और यूरोप में विवेकानंद नरेंद्र की श्रेष्ठता आज रथ यात्रा का दूसरा दिन है 1885 सौ आषाढ़ संक्रांति भगवान श्री रामकृष्ण काल बलराम के घर में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं नरेंद्र की महानता बतला रहे हैं नरेंद्र आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचा है निराकार का घर है उसमें पुरुष की सत्ता है इतने भक्त आ रहे हैं पर उनमें उसकी तरह एक भी नहीं कभी कभी मैं बैठा बैठा हिसाब करता हूं, तो देखता हूं कि पद्म में कोई शतदल है तो कोई षोड़श दल और कोई शत दल परंतु नरेंद्र सहस्त्र है अन्य लोग घड़ा लोटा ये सब हो सकते हैं परंतु नरेंद्र एक बड़ा मटका है तालाबों की तुलना में नरेंद्र सरोवर है मछलियों में नरेंद्र लाल आँख वाला रोहित मछली है बाकी सब छोटी मोटी मछलियां हैं वह बड़ा पात्र है उसमें अनेक चीज़ें समा जाती है वह बड़ा सुराख वाला बांस है नरेंद्र किसी के वशीभूत नहीं है वह आसक्ति इंद्रिय सुख के वश में नहीं है वह नर कबूतर है नर कबूतर की चोच पकड़ने पर वह चोच को खींच कर छुड़ा लेता है पर स्त्री कबूतर चुप होकर बैठी रहती है तीन वर्ष पहले अट्ठारह ईस्वी में नरेंद्र अपने एक ब्राह्मण मित्र के साथ दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण का दर्शन करने आए थे रात को वे वहीं रहे थे सवेरा होने पर श्री कृष्ण ने कहा था जाओ पंचवटी में ध्यान करो थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण ने जाकर देखा था वे मित्रों के साथ पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं ध्यान के बाद श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था देखो ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है व्याकुल होकर एकांत में गुप्त रूप से उनका ध्यान चिंतन करना चाहिए और रो रोकर प्रार्थना करनी चाहिए प्रभो मुझे दर्शन दो ब्राह्म समाज तथा दूसरे धर्म वालों के लिए लोकहित कर कर्म तथा स्त्री शिक्षा स्कूलों की स्थापना एवं भाषण आदि के संबंध में उन्होंने कहा था पहले ईश्वर का दर्शन करो निराकार साकार दोनों का ही दर्शन जो वाणी मन से परे है वे ही भक्त के लिए देह धारण करके दर्शन देते हैं और बात करते हैं दर्शन के बाद उनका निर्देश लेकर लोकहित कार्य कर करने चाहिए एक गाने में है मंदिर में देवता की स्थापना तो हुई नहीं और पौधो बुद्धू केवल शंख बजा रहा है मानो आरती हो रही हो इसलिए कोई कोई उसे धिक्कारते हुए कह रहे हैं अरे पौधो तेरे मंदिर में माधव तो है नहीं और तूने खाली शंख बजा बजा कर इतना ढोंग रच रखा है उसमें तो ग्यारह चमगीदड़ रात दिन निवास करते हैं यदि हृदय रूपी मंदिर में माधव की स्थापना करना चाहते हो यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल भों भों करके शंख बजाने से क्या होगा पहले चित्त को शुद्ध करो मन शुद्ध होने पर भगवान पवित्र आसन पर आकर बैठेंगे चमगीदड़ की विष्ठा रहने पर माधव को लाया नहीं जा सकता ग्यारह चमगीदड़ अर्थात ग्यारह इंद्रियां। पहले डुबकी लगाओ डूब रत्न उठाओ उसके बाद दूसरा काम पहले माधव की स्थापना करो उसके बाद चाहो तो व्याख्यान देना कोई डुबकी लगाना नहीं चाहता साधन नहीं भजन नहीं विवेक वैराग्य नहीं दो चार बातें सीख ली बस लगे लेक्चर देने लोगों को सिखाना कठिन काम है भगवान के दर्शन के बाद यदि किसी को उनका आदेश प्राप्त हो तो वह लोग शिक्षा दे सकता है